प्रिय आत्म सत्य की यात्रा पर मनुष्य का सीखा हुआ ज्ञान ही बाधा बन जाता है ये पहले दिन की चर्चा में मैंने कहा सीखा हुआ ज्ञान दो कोड़ी का भी नहीं और जो सीखे हुए पढ़े हुए ज्ञान के आधार पर सोचता हो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 लेकिन बूढ़ा रात पर सोया बड़े आनंद से सुबह उठकर उसने एक गीत लिखा और उस गीत में फिर परमात्मा को धन्यवाद दिया और कहा हे पिता हे परम पिता हे प्रभु हमें क्या पता था आधा झोपड़े का भी आनंद होता है कल रात हम सोए भी रहे आधे छप्पड़ में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 ये चाहे किसी मंदिर और मस्जिद में जाता हो या न जाता हो ये किसी शास्त्र को पूजता हो न पूजता हो इसके वस्त्र गिर रंगे हो न रंगे हो ये घर में हो घर के बाहर हो ऐसा जो चित्र है वो धार्मिक है धर्म कोई बाहरी क्रियाकंड नहीं दृष्टि का परिवर्तन है धर्म कोई बाहरी परिवर्तन नहीं अंत का बदल जाना है दृष्टि का देखने के ढंग का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 जीवन में पैसा और पैसा और पैसा प्रेम की कभी कोई बात उससे ना उठी थी थी शायद मृत्यु के में प्रेम का इस आया है। पत्नी बहुत प्रसन्न उसने कहा निश्चिंत रहें आपका बड़ा लड़का बगल में बैठा हुआ है अंधेरे में आपको दिखता नहीं बड़ा लड़का मौजूद है आप निश्चिंत आराम से लेटे रहे लेकिन उसने पूछा और उससे छोटा लड़का पत्नी तो बहुत अनुग्रहित हो आई कभी उसने पूछा नहीं था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 हुए छप्पड़ के लिए रोएंगे तो अशांत हो जाएंगे बचे हुए छप्पड़ के लिए धन्यवाद देंगे तो अपूर्व शांति उधर आएगी कैसे हम जीवन को देखते हैं बुद्ध का एक विक्षु था उसकी शिक्षा पूरी हो गई थी उसने बुद्ध के पास जाकर आज्ञा मांगी कि अब मैं जाऊं और आपके अमृत संदेश को गांव- गाँव पहुँचा दू बुद्ध ने कहा तू कहा जाना चाहेगा किस तरफ उस पूर्ण ने कहा बिहार में एक छोटा सा इलाका था सूखा उसका नाम था उस पूर्ण ने कहा कि अब तक सूखा की तरफ कोई भी विक्षु नहीं गया मैं सूखा जाना चाहता हूँ बुद्ध ने कहा छोड़ दे ये इरादा अब तक कोई नहीं गया किसी से तुझे सोचना था कि कोई बात जरूर होगी उस इलाके के लोग बहुत अशिष्ट बहुत असभ्य अत्यंत कटु व्यवहार वाले लोग हैं बहुत हिंसक बहुत क्रोधी इसीलिए कोई वहां नहीं गया तू ने तब तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा उनके लिए ही फिर मेरी जरूरत है अगर दिए से कोई कहे कि उस तरफ मज्जा जहां अंधेरा है तो दिया क्या कहेगा मैं न जाऊं उस तरफ जहां अंधेरा है तो दिया कहेगा फिर मेरी वहां क्या जरूरत जहां सूरज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 ठीक ठाक ही गाली देते से तो पुण्य कहा मार डालेंगे मारते नहीं मार डालते नहीं यही बहुत यही सुख है लेकिन बुद्ध ने कहा मारी रहे तेरी हत्या कर रहे क्या होगा तेरे मन को पुण्य कहा जानते हैं भली भातिया आप फिर भी पूछते हैं यही होगा कितने भले लोग हैं उस जीवन से छुटकारा दिलाए देते जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी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 और पूछे कि मुझे शांति का रास्ता बताओ और गुरु भी ऐसे ना समझ के वे कहें कि राम राम जब तो सब ठीक हो जाएगा जैसे राम राम न जपने से ये अशांति पैदा हुई हो ये अशांति पैदा की है इसके जीवन की दृष्टि ने इसके जीवन की दृष्टि ही भ्रांत और गलत है इसने गलत को ही चुनने का उपक्रम साध लिया है इसने व्यर्थ को ही देखने की चेष्टा की है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 राइट right एटीट्यूड, रोज रोज 24 घंटे में रोज रोज प्रतिक्षण उस ठीक दृष्टि को सम्यक दृष्टि को उस सम्यक दर्शन को वो ठीक ठीक देखने को निरंतर निरंतर प्रति साधना है प्रति एक क्षण भी छुट्टी देने की सुविधा नहीं है धार्मिक व्यक्ति को कोई छुट्टी नहीं कोई हॉलीडे नहीं क्या आज छुट्टी देने फिर कल साथ लेंगे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 और जब तक इस शक्ति की स्पष्ट प्रती न हो तब तक, तक आप स्वयं को बदल भी नहीं सकते हे और मित्र पूछते हैं कि क्या सेवा करने ही पर्याप्त नहीं है हम सेवा करें तो क्या परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो जाएगी क्यों बड़े इन सारी बातों में उन्होंने पूछा है सेवा करें गरीबों की दीनों की दुखियों की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 तीन बच्चों ने हाथ से वो बहुत प्रसन्न हुआ कि कोई फिक्र नहीं तीस ने तो केवल तीन ने किया लेकिन किया तो बताओ तुम खड़े हो होकर ताकि बाकी बच्चे भी जान लें कि तुमने क्या किया तुम्हें आनंद मिला सेवा करने तो उन तीनों ने कहा बहुत आनंद मिला बहुत आनंद मिला पूछा क्या किया तुमने कौन सी सेवा की पहले लड़के को पूछा उसने कहा मैंने जैसा आपने समझाया था कोई डूबता आदमी हो तो बचाना चाहिए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 पहले तो नहीं था लेकिन बनाना पड़ा सजनों के आने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी और अक्सर धर्म गुरुओं को तो आना ही पड़ता है इसलिए रास्ता बना लिया है आप खुशी से आए बड़ा स्वागत लेकिन एक बात बता ऐसा दरवाजा तो है कि आदमियों को पता नहीं चलेगा कि आप आए लेकिन ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं की परमात्मा को पता न चले फिर आपकी मर्जी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 और मैं अकेला ही उसका लड़का था और छोटी मेरी उम्र थी फिर मैंने अपनी मां को कहा चिंतित मत हो मैं फूलों की संभाल कर लूंगा मैं फिक्र कर लूंगा तुम तो निश्चिंत हो तुम्हारे फूल नहीं मुरझा पाएंगे और फिर वो युवक दिन रात मेहनत करता रहा जाके बगिया में एक एक फूल की धूल झाड़ता एक एक फूल को चूमता एक एक फूल को प्यार करता महीने बरबाद जब उसकी माँ उठी तब तक बगिया बर्बाद हो चुकी थी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 लेकिन जड़े दिखाई नहीं पड़ती फूल दिखाई पड़ते आत्मा दिखाई नहीं पड़ती आचरण दिखाई पड़ता है आचरण सिर्फ फूल है आत्मा में जड़े जो फूलों को संभालता है फूल तो उसके मीठी जाते और जब फूल नहीं संभल पाते तो फिर बाजार में कागज के प्लास्टिक के फूल मिलते हैं उनको ले आता फिर उन्हीं से खुद सजा लेता फिर पाखंड पैदा हो जाता है आत्मा को संभालना है से सब अपने से समझ जाता है और शेष सबको जो संभालता है वो शेष सब तो खो ही जाता आत्मा की खो जाती है इसलिए नीति नहीं धर्म ताकि नीति का जन्म हो सके नीति सुगंध है धार्मिक जीवन की स्वयं को जानना है अंतिम एक प्रश्न और फिर मैं अपनी चर्चा पूरी करूंगा कुछ और मित्रों ने पूछा है कि संसार में बहुत दुख बहुत पीड़ा है दुख ही दुःख है पीड़ा ही पीड़ा चिंता ही चिंता अशांति अशांति कैसे हम शांत हो सकेंगे इसमें इस कितने उपद्रवों में इस घंजावाद में इस आंधी में कैसे संभाल सकेंगे अपने शांति के दिए को नहीं ये उन्हें संभव नहीं मालूम पड़ता निश्चित ही जीवन में बहुत उपद्रव है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जीवन में उपद्रव है इसलिए आप आसान हैं। ये निदान ये डायग्नोसिस गलत है आप आसांत हैं, इसलिए जीवन में उपद्रव है जीवन के उपद्रवों के कारण आप अशांत नहीं हैं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 मेजबान भाग जाए होस्ट भाग जाए गेस्ट अतिथि घर में बैठा हो क्या ये शोभा योग है क्या ये उचित है कि मैं भाग जाऊ मेहमान को छोड़कर और फिर ये आदमी कैसा है जो चुपचाप बैठा है भूकंप में सब गिरा जाता है किसी भी क्षण भवन गिर सकता है मौत निकट है ये चुप क्यों बैठा है कैसा है ये आदमी उस आदमी के आकर्षण ने उस अद्भुत आदमी के चुंबक ने जैसे उसे खींच लिया वो खिंच गया उसके पास और चुपचाप बैठ गया ये सोच करके जो होना है इसका जो होना है वही मेरा होगा लेकिन मैं भागूंगा नहीं हाथ पैर कपे जाते हैं प्राण कमी फिर भूकंप आया और चला गया कौन सा भूकंप हमेशा रुकता है सब आता है और चला जाता है भूकंप चला गया साधु ने आंख खोली बात जहाँ टूट गई थी भूकंप के आने से फिर से शुरू करनी चाहिए फिर से शुरू की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 मैं भीतर की तरफ आ गया भीतर एक ऐसी जगह मिल गई है जहा कोई भूकंप कभी नहीं पहुंचता है मैं उसी तरफ आग गया था मनुष्य के भीतर एक जगह है जहाँ कोई बाहर का भूकंप कभी नहीं पहुंचता है जो उस शरण को खोज लेता है जो उस मंदिर में प्रविष्ट हो जाता है फिर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 उस संबंध में भी मैंने आपसे कहा अब आपके हाथ है कि आप भूकंप से भूकंप में भागेंगे या भूकंप से उस तरफ जहां कोई भूकंप नहीं मेरी बातों को तीन दिन तक इतने प्रेम और शांति से सुना उसके बहुत अंग्रीत हो और अंत में हो सकता है मेरी बहुत सी बातों ने किसी के मन को जोत पहुंचा दी हो